दया परिवार के सहयोग से गीता चिंतन माला कार्यक्रम प्रेमपुर या समय चल रहा है इसे विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में चतुर्दशाध्याय में से इक्कीस तक हो, हो गया गुणत्रय विभाग जोग अर्जुन ने पूछा क्या लिंग चिन्ह है और गुण अतिक्रम करता अतिक्रम। गुनाती के इसे है त्रिगुण गुणातीत कैसे पता चलेगा गुणातीत का लक्षण लिंग चिन्ह के द्वारा अकीमाचार आचारण के द्वारा ये दो हुआ लक्षण पूछा और गुणातीत उपाय गुणातीत होने के लिए उपाय क्या है कथन चेतांश स्त्रीन गुणान अतिवर्तते तीन गुण को कैसे अतिक्रम करता है गुणातीत होने के लिए उपाय क्या है तो यहाँ चिन्ह लिंगम बताते तो हैं आचारण श्री भगवाच श्री भगवाच प्रकाशन च प्रवृति प्रकाशन मोहमेवच प्रवृति मोहमेद पांडव मोहमेव पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति न निवृत्ता कांक्षति भगवाच प्रकाशति मोहमे च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता निवे कांक्षवान उच भगवान ने कहा प्रकाश प्रवृतिंच च मोहमेव पांडव प्रकाश मोह प्रकाश सप्तगुण का कार्य प्रवृतिरजगुण का कार्य मोहतम गुण का कार्य ऐसे क्या त्रिगुणातीत तो जो हो जाता है किस गुण के कार्य को पसंद करेगा किस गुण कार्य की इच्छा करेगा किस गुण के कार्य के द्वेष करेगा कहते न दृष्टि संप्रभुता नहीं नवृता नहीं कांक्षा पड़ गया गुण तो न द्वेष करता है न गुण कम हो जाए ये भी नहीं चाहता है गुण घट गया बढ़ गया जो चलता है उसके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं जो साधक अज्ञानी को तो मोह को देख करके तमुगुण बढ़ गया उसको घटाना चाहता है देश करता है तमुगुण रजगुण बढ़ गया ऐसा नहीं किन्तु गुणातिथ्य तो जो हो गया गुण के कार्य से ऊपर हो गया नाच प्रकाश की इच्छा करता है न प्रवृत्ति की देश करता है इसका का निवृत्त होना चाहिए ये निवृत्त हो जाए इसे सोचा नहीं ना उसके बढ़ गया तो द्वेष करता है बढ़ जाने पर द्वेष नहीं करता है तम कार्य है ऐसे करके द्वेष रज गुण का कार्य है ऐसा द्वेष नहीं करता है और उन निवृत्त हो जाए ये भी नहीं चाहता है यही लिंग है किंतु ये लिंग अन्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि स्वयं द्वेष कर नहीं करता है इच्छा नहीं करता है इच्छा द्वेश तो अपने आप प्रत्यक्ष करेगा अपना द्वेश अपनी इच्छा अन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं इसलिए यहां जो चिन्ह बताया स्वप्रत्यक्षम आंतरम लिंग कहा क्रमश बताएंगे यह जो लिंग बताया वो अपने आप ही उसका प्रत्यक्ष करता है अपने आप जानता है दूसरे को पता चलेगा द्वेष के कार्य से अन्य कार्यो से अग, अग, अनुमान करेंगे कल्पना करेंगे किन्तु प्रत्यक्ष तो उसको ही होता है इसे स्वप्रत्यक्ष या चिन्ह बताया अर्थात तो गुणातीत तो, गुण के कार्य में ना द्वेष करता है न राग करता है न चाहता कुछ न छोड़ना चाहता है स्लो को बोलो श्री भगवान प्रवृत् च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता निकाषती अभी गुणातीत का आचरण कहेंगे जो अन्य उसको देख कर निश्चय कर सकता है उदासीन बदासीनो उदासीन गुणे नचाल्य गुणर्यो नीचाल गुण वर्तंत गुणवर्तंत योगतिषतिते यतिदासीन यो वासीनो गुणैर्यो नीचालते गुण वर्तंत उदासीन वसीन वो बैठा रहता है उदासीन जैसे गुणातीत तो पुरुष हमेशा उदासीन रहता है किसी पक्ष के पक्षपात नहीं करता है गुना बढ़ गया तो ठीक है कम घट गया तो ठीक है उसके साथ तो कोई संबंध ही नहीं जैसे कोई आपस में कुछ तर्क वितर्क झगड़ा कुछ करता है उदासीन उसके वे के ना किसके पक्ष में उसके पक्ष में कोई कुछ करता है करता है उसमें देखना सुनना जानने की आवश्यकता नहीं दृष्टि में पढ़ने पर भी आगे उसका विचार नहीं करता है उसके समान बैठ रहता है गुनाती तो उदासी वासीन उदासीन जैसे रहता है मतलब तो क्या होता है जो गुण से विचलित नहीं होता है गुण उसका विचलित नहीं करते है रजगुण बढ़ेगा तो द्वेष करेगा क्रोध हो जाएगा इच्छा करने तृष्णा करेगा ये भी नहीं तम गुण हो गया तो से आदि गुण से विचलित नहीं होता है तो फिर क्या करता है गुणा वर्तन तेव ये वो जानता गुणा है ही गुण अपने रहते हैं गुण ही अपने कार्य करते हैं गुण का गुण के साथ संबंध होता है इंद्रिय का विषय के साथ संबंध गुण है उनका कार्य हो रहा है गुण है ही गुणा का कार्य हो रहा है अपने स्वरूप के साथ उसका संबंध नहीं ऐसा रहता है निश्चय करके न इंगत इंगत इंग चला नहीं चलता नहीं विचलिता नहीं होता है अपने स्वरूप में रहता है अपने स्वरूप से विचलिता नहीं होता है गुणा ही शरीर इंद्रिय शरीर भी इंद्रिय भी सब विषयकार से परिणत विषय भी जितने गुण का कार्य माया त्रिगुणात्मिका और जितने माया का कार्य सब त्रिगुणात्मक तो गुण का कार्य सब कुछ बाहर विषय भी गुण का कार्य शरीर भी गुण का कार्य इंद्रिय भी गुणों का कार्य ऐसे करके गुणा से रहता है इसे करके अपने साथ तो कोई संबंध नहीं अपने स्वरूप ऐसी विचलता नहीं होता स्वरूप में फिर रहता है कौन गुणा थी ये तो। आचरण ने सही बताया बोलो उदासीन उदासीनो गुण विचाल और जो लिंग पहले कहा था अपने प्रत्यक्ष स्वप्तन प्रत्यक्ष लिंग कहा गया था प्रकाशमच प्रभुति च्लोक में तो इसे लिंग कौन से अन्य को क्या पता चल गया इसे अन्य प्रत्यक्ष के लिए लिंग कहते हैं पर प्रत्यक्ष लिंग यहां कहेंगे सम सुख स्वस्थ सम दुख सुख स्वस्थ समास्म कांचन समोष्टस्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निन्दात्म संस्तुतिल्य निन्दात्म संस्तुति सुख स्वस्थ समात्म का संस्तुति सम दुख सुख दुखम से सुखम से दुख सुखी समय दुख सुखी सुख दुख समान जिसके हो सुख दुख समान का तो सुख होने पर हर्ष होता है राग होता है सुख में सुख साधने में दुख में दुख साधने में देश होता है ये समान होने का अभिप्राय सुख दुख तो सब को प्राप्त होता ही है ये समान होने का अभिप्राय स्वयं सुख सुख होने पर भी उसमें आचयत्ता नहीं होता है दुख बनने पर भी देश नहीं करता है दुख साधने में देश नहीं करता है तो सुख दुख समान ही ये अभिप्राय हुआ राग द्वेष का प्रवर्तक नहीं होते हैं अज्ञानी में राग द्वेष का प्रवर्तक होते सुख दुख सुख दुख साधन किंतु ज्ञानी गुणाथी तमें ये राग द्वेष का वर्धक प्रवर्तक नहीं होते तो ये समान हुआ स्वस्थ तो अपने स्वरूप में तीर्त स्वस्थ अपने स्वरूप में जो तीर्थ रहता है वो प्रसन्न है आनंद है दुख तभी शुरू होता है जब अपने स्वरूप से हट गया जो स्वरूप में स्थिरता है वही स्वस्थ है कहते स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ के से स्वस्थ सेवा स्वास्थ्य से अपने स्वरूप में स्थिर है तो ठीक है स्वरूप से हटा तो संसार ही स्वस्थ समा आत्मकांचन वैसे लोष्ट स्मकांक्षन उसके समान ही तो है पत्थर हो सुवर्ण हो मूल्यवान पत्थर हो वो उस समान है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है ढेला हो पत्थर हो सोना हो उससे कुछ नहीं उसे उसको लेने क्या नहीं लोभ नहीं उसे कोई मतलब नहीं जो पदार्थ में कोई मतलब नहीं रास्ता में चलते कोई चीज पदार्थ है आपको उसमें कोई मतलब नहीं तो पढ़ा है तो पढ़ाए कुछ पढ़ाए उसे क्या मतलब नहीं है इसी प्रकार उसके लिए यह समान है सोना हो अस्म हो पत्थर हो सामान्य पत्थर हो मूल्यवान पत्थर हो मिट्टी के डिले हो समान है और तुल्य प्रिया, प्रिया प्रिय प्रिय और अप्रिय दोनों बराबर हो प्रियम च प्रियम च प्रिय प्रिय तुल्य प्रिय प्रिय प्रिय अप्रिय सब की प्राप्ति सबको होती है प्रिय होने से हर्ष होता है अप्रिय मिलने से द्वेष होता है किन्तु यह गुणातीत है प्रिय प्रिय प्राप्त पर समान रहता है तो उसे कोई मतलब ही नहीं समुद्र पानी गंभीर है उसमें कोई रंग मिला देंगे तो पानी बढ़ जाता है या घट जाता है उसे कभी कोई मतलब नहीं रंग मिला दिया कुछ तो थोड़े महिलाज की गिर गया या थोड़ा पानी कोई पी लिया पानी तो पीते नहीं कोई ले लिया तो भी समुद्र में न घटता है ना बढ़ता है इसी प्रकार ये प्रिय अप्रिय मिलता है तो उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं गुण के अंदर गुण का कार्य जो गुण के कार्य में संबद्ध होता है आरोप करता है तब तो मेरे में गुण बढ़ गया घट गया यह सोचेगा तो गुण गुण कार्य में जब भ्रमण नहीं और विवेकी गुण साती तो हो गया तो गुण के साथ उसका कोई संबंध नहीं डिगता है तो डिगता है ऐसे कोई मतलब ही नहीं है तो समान हो या प्रिया तुल्य प्रिया प्रिय हो तुल्य धीरे धीरे विवेकी बुद्धिमान है वही बुद्धिमान है जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है सन्मार्ग में स्थित होता है वही है, और जो अपने स्वरूप में स्थित सनमार्ग में स्थित नहीं वो भागता फिरता है भटकता रहता है प्रचलित हो जाता है इधर इधर उधर भागता रहता है अब उसको कहते हैं तुल्य निंदात्मक संतुति निंदा हो अपनी संस्तुति हो स्तुति हो उसे में तुल्य रहता है निंदा करने वाले उसका स्वभाव निंदा करेगा स्तुति करने वाले उसका स्तुति करेगा अपना क्या हो गया कोई निंदा करेंगे तो हमारे कम हो जाएगा और करने से बढ़ जाएगा जो हम तो ये स्तुति करेंगे तो अधिक कुछ ज्ञान हो जाएगा यदि कुछ व्याकरण हमका आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता है और नहीं आता लोग स्तुति करें बहुत बड़े विज्ञान बहुत बड़ी ज्ञानी बहुत बड़ी ज्ञानी तो कितने सूत्र कंठस्थ हो जाएगा नहीं आता तो नहीं आता है और निंदा करेंगे तो यहीं को नहीं आता है नहीं आता है नहीं आता है कहेंगे तो क्या जो आता है आता है निंदा करने से कम नहीं होगा ये अभी बताया क्या कहा अभी बताया समान का अर्थ प्राप्त हुआ सुख दुख मिलने पर भी वो सुख दुख आत्मा में नहीं अंत में है आपके स्वरूप में ही नहीं।, नहीं उसके साथ तादात्म्य तादात्माध्यास नहीं करो अपने स्वरूप में रहो वही रहना यही बराबर है यही बस अपने स्वरूप में रहो और गुण के कार्य है उसके साथ तादात्म्य तादात्माध्यास नहीं करो अज्ञानी तादात्माध्यास करके बढ़ जाता है घट जाता है दुखी होता है हर्ष अच्छा होता है विवेकी को क्या करना चाहिए अध्यास छोड़ना चाहिए गुणा को अलग करके विवेक है कोई यही करना है गुणों को अपना कार्य दृश्य दृश्य को देखे दृश्य मेरे से भिन्न है और दृश्य के साथ तो अहम बुद्धि नहीं करें रास्ता में कोई चलते समय कुछ गिरा हुआ उसके साथ अहम बुद्धि करते हैं सामने पुष्पये ये मेला मैं हूं कोई कहता है इसी प्रकार आप में जो गुण गुण का कार्य आपका दृश्य है गै आपसे भिन्न है उसको अपने में क्यों जबरदस्ती लाना निंदा स्तुति समान है तो निंदा करता है स्तुति करता है तो अपने स्वभाव से कोई करता है हमारा कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा नहीं यदि आपको आता है कुछ कोई निंदा करेगा तो ज्ञान घट जाता है और नहीं आता है तो स्तुति करें तो ज्ञान बढ़ जाएगा नहीं अच्छा जैसे कोई आता है शास्त्र चिंतन धन सम्पत्ति धन किसके पास है कोई कह गया ये गरीब है इसके पास कुछ नहीं मांग कर खाता है तो धन कम घट जाएगा जो करोड़ोपति है उसको कितने लोग निंदा करें तो भूखा है भीख मंगता है मांग कर खाता है तो गरीब हो जाएगा और कोई गरीब है उसको कहिए करोड़ोपति बहुत धन है बहुत आरोप करता है वो मांग कर खाने वाले को कोई को करोड़पति तो उसके पास रूपया कितने लोग रूपया आ जाएगा ये निंदा तुत्य से क्या बढ़ने बढ़ जाएगा कोई दुर्बल है बीमार है कहेंगे बहुत स्वस्थ है बौद्ध मजबूत बौद्ध बलवान तो रोग दूर हो जाता है और यदि बलवान स्वस्थ है कोई कहेंगे डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर के इसके रोग है तो रोग हो जाता है नहीं होता है इसी प्रकार है निंदा तुत से होता है क्या जबरदस्त उसको अपने में ला करके अपने बर्बाद करते समय उसके बाद कुछ कुछ करते उसे होता है नहीं अब शब्द कोई कहता है शब्द आकाश में है आकाश में शब्द है आप अपने आप को किच करके मुझे कहा करके फिर अपने कुछ करते व्यर्थ ही ये, उसको तो शब्द, शब्द आकाश में रहता है आकाश में रहने दो क्यों ग्रहण करना है और कोई कहता है तो ठीक है तो आप मान मिला तो उसको सहन करना है परमात्मा ही चाहते ये भगवान कहते जो गुणा तो तुल्य होता है निंदातुत में असाधु को क्या करना चाहिए साधो का अब प्रयत्नपूर्वक बराबर रहना चाहिए कोई निंदा करने पर उसके लिए परवाह नहीं करना तृती करने से बड़ा फसल कोई जरूरत नहीं ठीक है उसका स्वभाव है और हमारा कुछ पाप कर्म है जिसके कारण कभी निंदा सुनना पड़ा तो पाप कर्म था चलो पाप कर्म फल देकर घट गया पाप कर्म का फल निंदावचन निंदा वचन हुआ तो क्या समझा कुछ पाप हमारा गए घटना था घटना है स्तुति कोई करता है तो कुछ पुण्य आपका था जिसके कारण स्तुति हुई अभी स्तुति सुनते समय क्या ना कुछ पुण्य गई अपने करना क्या है वो तो जाएंगे जाना है ठीक है बराबर होना है ये गुणातीत का लक्षण ये अन्य को भी पता चलेगा स्लोक बोलो ये जो कहा था गुणातीत ने नहीं कहा था नहीं नही कर्म गुणातीत हो गया तो त्रिगुण सती तो ज्ञानी होता है सामान्य कोई गुणातीत नहीं हो सकता है गुणातीत होने के लिए बहुत तो समय लगता है ये तो वर्तमान ये जो वर्तमान है यहाँ गुणातीत है और जो बहुत साधन करके ऊपर पहुंचा अभी गुणातीत होने के लिए इसे करना पड़ेगा वेदांत तो श्रवण करने वाले उत्तम साधिका इस प्रकार करे गुणातीत होने के लिए श्लोक बोलो समस्थ समास्म कांचन तुल्य तुल्यप्रिया धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मनापमस्तुस मनापस्तुल्यस्ल्यो तुल्यो मित्रि पक्ष सर्वारंभ पर परित्यागी, परिच्यागी गुणाती सच्यते गुणातीत स उच्यतेना प्रमा कक्ष सर्वरंभ पर गुणातीत स उच्यते प्रथम पद क्या है माना अपमानश तुल्य कितने पद है आगे फिर तुल्य आ गया दो तुल्य शब्द है प्रथम तुल्य पद क्या भी होती है वचन क्या पता है कुछ न? अब दूसरा तुल्य क्या है हाँ दूसरा तो <laughs> है ना इसलिए दी वजन अब क्या आएगा तो भोजन हो जाएगा बराबर है प्रथम आय कौचर पहला भी एक वन दूसरा भी एक वोचन और एक आ गया तो वही हो गया तुल्य से दोनों में देखो यहाँ सौ है वहां वो आ गया पहला तुल्य से गई सौ आ गया यहां विसर्ग हुआ था ना नहीं हुआ था विसर्ग हुआ था किसको विसर्ग हुआ था किसको विसर्ग हुआ रोक को विसर्ग हुआ किस हो से खरा बसाने विसर्जन र कहा से कहां आया सुरु हुआ सस किसके रू हुआ स कहां से आया दुण। क्या सवज नहीं कह रहे एक बोलो सु प्रथम आया जन सु के उकार की सं किस सूत्र से हुई उसका लोभ कैसे हुआ क्या बच गया सच गया तुल्यस तुल्य हो गया तुल्य से सकार को फिर रू होगा किस सूत्र से रू होने फिर उसे किस सूत्र से उसका लोप कैसे होगा क्या बच गया तुल्यर रह हो गया रह को विसर्ग होगा किस सूत्र से कर्ग विसर्जनीय विसर्ग होने के बाद फिर विसर्ग को सव हो है क्या सूत्र विसर्जन सुल्य से बनिया सकार यहां विसर्ग बोलना उचित होगा विसर्ग को सव करना पड़ेगा विसर्जन से यदि कोई विसर्ग को स नहीं करे विसर्ग बोलेगा वो शुद्ध होगा सूत्र प्राप्त है सूत्र को नहीं रहा करे बीच में जो है केवल समझने के लिए बीच में कहा गया वो तो निष्ठ शुद्ध सिद्ध रूप नहीं है तुल्य नहीं बोले कर तुल्य विसर्ग बोलेगा तो क्या होगा क्या सूत्र लगना चाहिए विसर्जन से उसको नहीं लाकर बोलेगा तो शुद्ध सिद्ध रूप हुआ नहीं हुआ अब दूसरा तुल्य में वो आ गया यहाँ क्या वो कहा हुआ क्या किस तरीके से वो हुआ क्या सूत्र लगा और शीचे से सी वो नहीं होता है वो कहां से आया आधगुणा लगा आधगुणा किस किस्म में आधगुणा हुआ तुल्य में अ और आगे ऊ अगे ऊ कहां से आया किस सूत्र से हा हसीचा हसीचर से ऊ हुआ किसको रू के थान पर ऊ होने के बाद आधगुण से ओ हो गया किंतु रू कहा से आया हसीचा लगाने के लिए स सा रू शव कहा से आया हाँ तुल्य क्या के सू था तुल्य के सू प्रथम वजन तुल्य तुल्य अग्र सु प्रथमा को वजन है ना तुल्य क्या के सू हो जिसका शु आया तुल्य अग्रे शु। कार्य की संज्ञा किसू तसे और लोप कैसे होगा लोपोन से क्या बचा तुल्य तुल्यस तुल्य सोन से शौक हो गया सौ सरु ये पदांत का सकार है क्या पत संज्ञा के सूत्र से सोपते हैं तो पदभान तक किस सरकार को रू के की उज्ञा है रुकार की संज्ञा है रू के की उज्ञा है हाँ यहां बोलो फिर सूत्र पूछे तो कह पद से किस सूत्र से फिर क्या लग गया सूत्र से किसका लोभ होगा वो का लोपन से क्या बचेगा अभी क्या रह गया तुल्य तुल्य रहने पर अभी रू को क्या करना खसाने विसर्ग करू क्यों पर क्या है पर में क्या है म पर खर में नहीं आता है इसे विसर्ग होगा नहीं होगा तो क्या सूतल गया हंसी हसीचे से रू को क्या हो जाएगा ऊने पर तो क्या बनेगा तुल्य आगे ऊ तुल्य में अगे ऊ है क्या सूतल गया आदगुण क्या आदेश होगा गुण आदेश होगा गुण क्या चीज है कहा गया अधे गुण हाँ अधे गुण से अयो तो गुण आदेश हो, तो हो जाएगा तुल्य में हसीजे उत्तर होकर तुल्य बना और पहले तुल्य समय स रहा तुल्य दूसरा तुल्य को विसर्ग बोलेंगे तो गलत है पहला तुल्य को विसर्ग बोलेंगे तो भी गलत है मान अपमान में बराबर है मान अपमान तो सबको प्राप्त होता है बराबर का ही है मान मिला तो फूल करके बड़ा अपन समझने अप लगी अपमान मिला तो दुखी हो गए सब छोड़ कर भजन साधन छोड़ कर बैठ गए ये नहीं अब मितारी मित्र आदि अपने मित्र हो शत्रु दोनों के बराबर है परमात्मा को देखना है परमात्मा सर्वत्र है किसमें शत्रुभाव किस में मित्रभाव ये नहीं रखना चाहिए साधव को सर्वारंभ परित्यागी आरम्भ है आरभ अंत आरम्भ कर्म इसलो के फल के लिए पर्यकों के फलो के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म सब आरंभ कर छोड़ देता है जो गुणाती तो हो जाता है और इसीलो का फल पर लोग फल कुछ नहीं छोड़ देता है सर्व आरंभ पर ही त्यागी सगुणाती तो उसे तो उसको गुणाती तो कहते हैं समह का अर्थ निर्विकार कोई विकार नहीं उसमें मान अपमान होने पर कोई विकार नहीं सामान्य में विकार दिखता है थोड़े थोड़े शब्द कटुवचन बुला तो तुरंत मुख काला पड़ गया लाल क्रोध हो जाएगा प्रश्न कारण प्रशंसा करने लगा मुख के लिए ये थोड़ा दिखता है किंतु गुणा देता है तो उसे कोई विचौलिता नहीं कोई कुछ कहा ठीक थी, है कोई कुछ कहता है क्या करना उसे कोई मतलब ही नहीं ये हो गया पर चिन्ह है पर प्रत्यक्ष होता है श्लोक बोलो नक्ष सर्वरम्भ करतीत उच्च ये तो लक्षण बता दिया प्रयत्न पूर्व कुछ लाए मुख्य प्रश्न है गुणातीतत्व तो प्राप्ति का उपाय क्या है जो गुणातीत तो होना चाहता है वो तो क्या उपाय करेगा ये तृतीय प्रश्न था तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं मान च योग्य विचारे न भक्ति सेव भक्ति योगे नेवते सगुणान समति त्यता ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते मांस योग विचारेण भक्ति सेवते समति समितैता कल्पते च परमात्मा कहते में कहा है ईश्वर सर्वव्यापक सबके हृदय में स्थित ही सर्वत्र अन्यत्र भी सर्वत्र ईश्वर का चिंतन करे दर्शन करे सर्वभूत हृदय में स्थित ही उसको अव्यभिचार भक्ति भक्तियोगे न सेवते भक्ति तो करते हैं किन्तु भक्ति का व्यभिचार हो जाता है वे विचार किया जितने समय परमात्मा चिंतन करते हैं उसे अधिक समय संसार चिंतन करते हैं अब थोड़े समय परमात्मा को देते तो उस समय बैठकर वो भी उस बीच में भी, तो भी परमात्मा संसार चिंतन होता है दिन भर तो भगवान चिंतन करने के लिए नहीं लगते हैं थोड़े कम समय मिलता है कहते हमारे पास से समय है समय कम हो परमात्मा चिंतन के लिए समय तो कम देंगे जितने समय दिया उसे भी अधिक समय संसार चिंतन हो जाता है व्यविचार नहीं अव्यविचार में मतलब तो परमात्मा में मन लगाया तो परमात्मा ही लगे लगे निरंतर ऐसे भक्ति योग सेवा से पूजा अर्चना नाम जब जितने करे निरंतर भक्त परमात्मा का चिंतन पूर्वक करे भक्ति योग सेव दे तभी ऐसे पहले उपासना करे कर्म हो या ज्ञानी हो उपाय है उसके लिए पहले से कर्म करता है कर्म करते करते परमात्मा का चिंतन अव्यविचार हमेशा ही परमात्मा का चिंतन संसारी चिंतन को छोड़ करके हटा करके परमात्मा में मन लगाए और संसार में मन भाग जाता है तो संसार में परमात्मा का दर्शन करें परमात्मा सर्वत्र है जहां मन जाता है वहां भी परमात्मा है वहां परमात्मा चिंतन करें ऐसे ऐसे अभ्यास करते करते परमात्मा का चिंतन लगातार करें तब सन गुणान समतित्य गुणों का अतिक्रम करके गुणों का अतिक्रम करेगा तो क्या होगा त्रिगुणात्मक आया है गुण को अतिक्रमण करना है तो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा गुण को अतिक्रमण करना ही ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो गुना को अतिक्रम करने के लिए पहले भक्ति निरंतर उसका भजन व्यविचार भक्ति लगातार तो कभी भी व्यविचार नहीं हो कभी अभाव नहीं हो अभ्यास करना पड़ता है थोड़े थोड़े करते करते लगातार चिंतन करे तो आगे क्रम ही ज्ञान प्राप्त करेगा अंत शुद्ध होगा अंतर शुद्ध से सद्गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करेगा तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म स्वरूप मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है श्लोक बोलू मान सी न सेवते सगुण समी कल्पते अव्य विचार भक्ति से परमात्मा का चिंतन करने पर गुणों को अतिक्रम करेगा गुणातीत तो होने का उपाय शुरू से ही यदि अंतगुण शुद्ध नहीं करेगा भक्ति नहीं करेगा तो आगे परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं कल आया था मदभक्त एतद विज्ञान मदभाय उप मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त करेगा इसे अव्यविचार भक्ति क्यों ऐसा है आगे उसका कारण बताते हैं ब्रह्मणो हि प्रति ब्रह्मणो ही प्रति मृतस व्यय से अमृत व्यय से शाश्वत धर्म से शाशत धर्म से सुख से सुख से ब्राह्मणों प्रति सुखस्य धर्मस्तिक परमात्मा मेरे भक्ति के करने से गुना, गुनाति तक क्यों हो जाएगा मुक्त क्यों हो जाएगा तो भगवान कहते ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ मैं प्रतिष्ठा ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा थी अस्मिन प्रत्यत्म रूप से ब्रह्म ब्रह्म ही प्रत्येत्म रूप से रहता है तो हम प्रतिष्ठा अहम ब्रह्म कैसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा अमृत से अव्यय धर्मस्य शाश्वत एकांतिकस्य धर्म से एकांतिक से एकांतिक ये विशेषण ब्रह्म का पहले अमृत का अमृत मतलब उत्पत्ति नमृत नहीं होता है अमृत मृत नहीं तो अमर है तो छे भाव पदार्थ में जायते प्रथम विकार और अंतिम विकार ये दोनों का निषेध करने के लिए अमृत कह देने से भाव पदार्थ नष्ट नहीं होता है तो उत्पन्न भी नहीं होता है और अव्यय कहने से अर्थ तो समान है तभी सारे विकार का निषेध करने के लिए अव्यय शब्द से व्यय नहीं होता है तो विपरिणाम नहीं होता है और हास बुद्धि को प्राप्त नहीं करता दे तो भी नहीं है वृद्धि और विपरिणाम दोनों का निषेध हो जाएगा वर्धत न वर्धत न भी परिणाम थे दोनों का और शाश्वत शाश्वत कर्ण से आगंतु जो कभी कभी हो जाता है अस्तित्व और अपक्षे का अपक्षे नहीं होता है आगंतुक को अस्तित्व अस्तित्व जन्म के पश्चात अस्तित्व का निषेध हो जाता है शाश्वत कर्ण से और अपक्ष भी नहीं होता हमेशा एक रूप रहता है ये छह विकार का निषेध कर दिया ब्रह्म सारे छह भाव विकार से रहित अस्तित्व जो उत्पत्ति के पश्चात भावी अस्तित्व ब्रह्म में है या नहीं क्या प्रश्न अस्तित्व ब्रह्म में नहीं तो है और क्या नहीं हाँ उत्पत्ति के पश्चात भावी अस्तित्व नहीं सदरूप ब्रह्म तो है उत्पत्ति के पश्चात भावे सद ब्रह्म है उसकी उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति के पश्चात भावी तो नहीं इसलिए धर्मयुग है नित्य धर्म है सुखद से एकांति का सुख स्वरूप आनंद ब्रह्म और धर्म क्या है नित्य धर्म है ज्ञान योग से जो प्राप्त होता है वही ज्ञान रूप धर्म है और दुखद से धर्म से प्राप्त आनंद रूप ब्रह्म उसी में में प्रतिष्ठा हूं मेरे में प्रतिष्ठित है प्रत्येगात्मा से मैं ही परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा असम में ब्रह्म परमात्मा मेरे ब्र रूप से स्थित है तो ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं प्रतिष्ठा थी अस्मृति प्रतिष्ठा मेरे में प्रत्येक आत्मा में मेरे में आत्मा में ब्रह्म नित्य स्थित है मेरे में चित्त का मेरे में अलग से उसमें तत्त अलग नहीं जो कहते ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मी निष्ठा है उसे ब्रह्म जिसकी तिथि ब्रह्म में रहेगा मतलब ब्रह्म नीचे उसके प्रकार रहेगा या बजेगा ब्रह्मरूपेण अवस्थान को होते ब्राह्मणी ब्रह्म में तिथि का तो ब्रह्मरूपेण अवस्थान अमअसीम परम ब्रह्म ऐसा निरंतर जो रहता है वह ब्रह्म में उसकी निष्ठा है ब्रह्म में चाहता ब्रह्म रूपेण अवस्थान इसी प्रकार ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा करता तो मेरे में ब्रह्म प्रतिष्ठित में ब्रह्म हूं ब्रह्म रूप से मैं ही हूं इसलिए जो मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त करेगा पूर्व स्लोक में कहा अब व्यविचार भक्ति से जो सेवन करेगा वह ब्रह्म हो जाएगा क्यों क्योंकि जो ब्रह्म नित्य वही मैं हूं मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं इसे जो मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त करेगा नित्य शुद्ध जो ब्रह्म उसी कहे वही मैं हूं प्रत्येगात्मा जो प्रत्येगात्मा है सर्व सबका हम आत्मा गुड़ा के सर्वपूता से स्थित मैं ही आत्मा से हूं जो प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है इसे उसमें स्थित है जहां ईश्वर का चिंतन करे अथा तो प्रत्येगात्मा स्वरूप में स्थित हो गया निश्चित हो गया प्रत्येक आत्मा को छोड़ करके बाह्य पदार्थ जितने सब में मिथ्यात्व बुद्धि करके बाह्य पदार्थ से हट करके आत्मसवृत्ति तित्व रही वही प्रत्येक अभिनव ब्रह्म है उसमें तित्त हो गया तो आगे अंतगुण शुद्धि ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान तो की निवृति इसके द्वारा ब्रह्म रूप से तित्त हो जाता है स्लोगो बोलो प्रतिष्ठा च तस्वत सुख से च। ओम तस्सदिति श्रीमद गीता सुपनिष्स गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद संवादे तय विभाग गुणात्रय विभाग योगो चतुर्दशोध्याय नाम चतुर्दशो चतुर्दशोध्याय बुना नहीं बुना और नहीं। और तो था अंत सो में ओ में अः श्री कृष्ण अर्जुन संवादिक श्री कृष्ण अलग अर्जुन अलग नहीं होता है मिलाकर बोलना चाहिए अमत तो भगवत गीता सुनिषास कोई ऐसा अलग कर पढ़ते है उठी की नहीं पदस्ता नहीं करना है श्रीमद भगवत गीता सुपनिषु एक साथ ये चतुर्दश अध्याय चतु पूरा हुआ गुणोत्तर विभाग पंचदशो अथ पंचदशोध्याय पंचदशो पंचदशोध्याय अथ पंचदशो अथ पंचदशोध्याय कितने पद पंचदश अलग अध्याय अलग है पंचदश अध्याय आगवान ने कह दिया कर्मियों का कर्म फल हो ज्ञानी का ज्ञान फल तो मेरे अधीन है इसलिए भक्ति उसे जो सेवन करता है वो ज्ञान प्राप्ति करके गुणातीत तो हो जाता है मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा प्रकार जो भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करता है जो आत्मतत्व को स्वयं जान लेता है अहम परम ब्रह्म तो उसके लिए ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो उसके लिए स्वयं भगवान अर्जुन के पूछे बिना ही आरंभ करते हैं यह भगवान कहना चाहते हैं जब कर्म करे कर्मफल और भक्ति करेगा परमात्मा कृपा से ज्ञान प्राप्ति करके गुणातीत तो होगा मुख्य को प्राप्त करेगा जब आत्मतत्व तो को स्वयं साक्षात्कार कर लेता है साक्षात्कार स्वयं करता है मतलब सीधा सीधा करेगा नहीं वो भी अंतगोण शुद्ध हो जिज्ञासा वैराग्य हो सद्गुरु शरण में आए आया वेदांत तो श्रवण करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो भी पहले ही भक्ति उपासना करने पर ही आगे अंतगोण शुद्ध होता है तो किसी प्रकार यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान तो स्वरूप को कर प्राप्त करेगा वो तो जीते जी प्राप्त कर लेता है इसलिए अर्जुन बिना अर्जुन पूछे भगवान कहना चाहते आत्म तत्व के ज्ञान होने पर ये अध्याय का क्या नाम है पुरुषोत्तम पूरुशत्तम पुरुषतम पर ब्रह्म का ही कथन है और अंत में कहेंगे इति ये गुह्यातम शास्त्रम इसको शास्त्र से कहते गुहैतम शास्त्र सारे तो गीता शास्त्र है किन्तु एक अध्याय को भी शास्त्र और किसी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा ये शास्त्र के बराबर एक अध्याय का ये एक अध्याय उठी समझ गया तो शास्त्र का ज्ञान इसे ज्ञान हो जाता है इसीलिए इसी को भी पढ़ते हैं पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग महात्मा लोग तो भजन के पहले पढ़ते हैं और भक्त लोग इसको पाठ करते हैं करना चाहिए श्री श्री भगवान ऊर्धमूल साख शाखा मस्वत्थम प्रहुर व्यय मस्वत्थम प्रहुर व्यय छंदंश पंद वेद स वेद यस्तं यस्त वेद स वेद विस्तु श्री भगवाच ऊर्धमूल मध शाख पर ब्रह्म का उपदेश करने के लिए तो प्रारंभ करते हैं पहले एक संसार स्वरूप दिखाते हैं इस संसार को एक वृक्ष रूप को कल्पना करके वृक्ष रूप जिससे क्या मिलेगा ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए कभी कर संसार को समझ लेते संसार से वैराग्य होगा कोई पदार्थ बहुत ऊपर से अच्छा दिखता है तो प्राप्त तो करने की इच्छा है या समझ रहा है उसमें क्या है भोजन है भूख लगती है समझ रहा विषय मिला हुआ कितने खाना है फल देखा भूख लगती बड़े सुंदर फल बाद में पता चला ये फल नहीं है तो मिट्टी लकड़ी के प्लास्टिक से बना गया भूख लगते तो समय कितने खाओगे अब भूख नहीं लगी तो खाओगे भूख लगने पर भी नहीं खाना है जो खाद दिया नहीं तो छोड़ दिया वैराग्य होता है जब विषय का स्वरूप समझे तो वैराग्य विषय विचार नहीं करते बहुत अच्छा बहुत आता सौभना अध्यास रहते बहुत सुंदर बहुत अच्छा विषय में जब बहुत अच्छा बहुत अच्छा भावना है विषय का चिंतन करते है आसक्ति होती बहुत सुंदर है इसका हमको मिल जाए इच्छा होती किन्तु जब देखता है विचार करता उसमें क्या है दोष है क्या गुण ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये तो सोचा थोड़ा देखने परड़े इसके अंदर है कभी कभी माला चढ़ाते हैं ना माला चढ़ाते माला तो निकाल देंगे कीड़ा यहां रह जाता है कीड़ा काटता है ऐसे ऐसे करते जो होते तो मिलेगा बाद में दिखाते तो कीड़े आ गया कहीं मिलता नहीं इधर उधर चला गया इधर ढूंढते रहते हैं कीड़े में निकल जाते हैं तो इसलिए माला देखते ही देखते इसमें क्या है चूरन तो निकालते हैं कीड़े के कर, कीड़े काटते हैं देखते ऐसे होते वाह हरा हरा दिखता है और वो इतने जल्दी आते माला चले या कीड़ा यहां में रहता है फिर बाद में आकर यहां से निकालते हैं और कभी संबंध यहाँ हो गया तो कटेगा उसको हटाने जाए तो कटेगा वो करा देता है तो दो सब सौ दृष्टिकारण तो बहरा क्यों माला तो कोई लाया जल्दी उसको हटाकर निकालो ये तो कीड़े कहते हैं कुछ कुछ माला में मालूम होता है इसमें देखते इसमें कीड़ा होगा कोई माला लाएंगे कोई माला जो इसमें कीड़ा नहीं होगा इसे कहते हैं इसमें लाओ कोई माला है उसमें कीड़ा नहीं होते कुछ में कीड़े होते हैं इसी प्रकार जैसे कोई महात्मा भोजन आया भोजन बहुत अच्छा दिखता है और देखते ही क्या न इसमें मिर्ची ज्यादा है मसला हमारे वो बहुत स्वास्थ्य खराब है वो देखते, है, है वो तो वो देखते ही डर जाता है वो कुछ बिना मतलब कमंडल में पानी रखा और सब्जी उसमें डाल दिया डालकर इसे निकाल निकाल करके चांद करके डर रखा रहते <laughs> सब्जी निकली ये क्यों क्या न नहीं इसे मिर्ची मैं देखा नहीं क्या पहले देखा नहीं मिर्ची ये नहीं क्या है वह लाल लाल दिखता है मिर्ची वो बहुत परेशानी स्वास्थ्य के कारण अब कहीं भोजन मिला ऐसे मिर्ची में मसाला तेल की ना भोजन के बारे में बहुत भोजन बड़ा अच्छा भोजन मिलता है बहुत क्यों अच्छा मिलता है जिसके कारण परेशानी रोग बीमार रहता वो छोड़कर आया कहीं छतर की रोटी खाया बहुत खुश हुआ बहुत मैं खुश हूं क्यों खुश वही जो उसका पेट खराब होता है बड़े जिसका पेट खराब होता ना वो जानता है कोई कोई व्यक्ति बहुत मिर्ची मसाला बहुत खाते थे बाद में देखा गया वो सब बंद सब छोड़ कर क्या गए सब अभी खराब है डॉक्टर मैंने कहा बिल्कुल तेल मिर्ची मसाला छोड़ करके उबले हुए खाओ मैं कहा हम पहले से बोलते थे समा बोलते क्या खाते थे मिर्ची मसला इतने खाते थे तो बाद में छोड़ना पड़ेगा डॉक्टर गए तो छोड़ना पड़ेगा नहीं तो कष्ट होता है तो दो सदृष्टिकोण दिखता है तो वैराग्य होता है बहुत आर्था शादी कोई खुश खाता है ये पहले से देखा नहीं ये तो आ, मिर्ची मसला होगा पहले पानी में फेंगे डाल देकर चांद गिर तो रखा है नहीं तो नहीं खाएगा ये संसार वृक्ष का वर्णन इसलिए करते हैं संसार को थोड़ा समझे तो संसार से वैराग्य हो वैराग्य क्या जो रहते कोई उपदेश कर दे ज्ञान हो गया थोड़े उपदेश कर दिया बस ज्ञान हो गया और कुछ करने का नहीं मनन दिद्या की आवश्यकता नहीं ऐसे कहने वाले भी आचार्य रूप से कोई उपदेश करने वाले हो प्रामाणिक प्रमाणिक नहीं है ज्ञान यदि सब ऐसे उपदेश मात्र से हो जाए तो वैराग्य की क्या आवश्यकता है ऐसे उपदेश मात्र से ज्ञान होता नहीं वैराग्य के बिना साधारण चतुर्स्वय विवेक वैराग्य वैराग्य को साधन कहा गया इसलिए वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता वैराग्य के लिए भगवान ये संसार वृक्ष को बताते हैं संसार कैसे ऊर्ध् मूलम से मूलमैसे तो परब्रह्म सबसे एक सूक्ष्म है सब का कारण नित्य ये ऊर्ध्व है पर्रह्म मूल जिसका परब्रह्म से संसार वृक्ष है, है और उसके शाखा नीचे है ऊर्ध्व से ब्रह्म लेना मूल कारण है शाखा नीचे क्या है ओ, माया माया महत्व बुद्धि आदि से शाका से ऐसे पढ़ने वाले अश्वत्थम वृक्ष का नाम और नाम स्वत क्या ये काल को रहेगा ऐसे ठिकाना नहीं अभी अव्यय कभी नष्ट हो जाता है इसको प्राहर अव्ययम इसको कहते अव्ययम काल रहेगा नहीं रहेगा ठिकाना नहीं फिर अव्यय अविनाशी कैसे होगा ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं होता इसको अव्यय ज्ञान के बिना निवृत्ति नहीं होती छदांश यसे पन्ना सारे वेद जितने इसी संसार असत्व वृक्ष के पत्ते के समान से पत्ते पेड़ को ढाकते हैं इसी प्रकार यहाँ छंदस हुए संसार वृक्ष के समान इसी संसार असत्व वृक्ष को जो जान लेता है सब सवेद वित वेदार्थ को जानने वाला है संसार वृक्ष में पत्ते रक्षा करने के लिए इसे वगैरह करे वेद संसार वृक्षा रक्षा करने के लिए वेद में धर्माधर्म बताने के लिए वाक्य है वही से करने कर्म करेंगे तो धर्माधर्म होने पर अब संसार रहता है संसार रखने के लिए धर्माधर्म चाहिए धर्माधर्म से संसार धर्म करेगा तो सुख मीठा फल उसको मिलता है कुछ समय अ धर्म करे तो पाप फल प्राप्त करता है खद्दे फल प्राप्त करता है कभी नरक जाता है कभी सर्क जाता है कि संसार में स्थित होने के लिए ये वैदिक कर्म निषिद्ध कर्म करने से ही संसार में स्थित होता है इसको ही वेद, के, वेद उसके पत्ता के समान पेड़ को रक्षा करने के लिए पत्ता पत्ते सब तोड़ दे तो पेड़ में हानि होती है इसी प्रकार संसार भूक्ष रखने के लिए पत्ता है चंद है ये इसी को जो जानता है वो वे वेद अर्थ को जानने वाला इसको ठीक समझ गया संसार वृक्ष को संसार वृक्ष में मूल कौन है उर्द्व ब्रम संसार भूख जान लिया मूल के साथ जानना पड़ेगा तो सब सबको जान लिया तो मूल ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब कल्पित है माय का कार्य इसी प्रकार जो समझ लिया सारे वेद को जान लिया वेद वित्ती का वेद के को जानना न कि खाली वेद शब्द वेद चार ही वेद चार वेद तो है कि वेद वित्ती का अर्थ वेद का अर्थ वेद वेद शब्द का वेदगत संख्या नहीं वेद शब्द नहीं अभी तो वेद का अर्थ लेना वेद में क्या क्या आते हैं मंत्र ब्राह्मण वेद तम मंत्र ब्राह्मण सब उपनिषद भी वेद के अंतर्गत है बहिर्भूत नहीं कुछ लोग उपनिषद को वेद के बहिर्भूत कहना चाहते हो ठीक नहीं �《वे वेद के अंतर्गत श्रुति है वेद उपनिषद भी वेद अंतर्गत है श्रुति स्मृति स्मृति है वेद से भिन्न श्रुति उपनिषद वेद के अंतर्गत है सब उपनिषद वेद के अंतर्गत न ही दिखाता नहीं रक्षा करता है जैसे पत्ता वृक्ष को रक्षा करता है ऐसे छंद वेद है सब संसार वृक्ष की रक्षा करते है खाली उपनिषद नहीं वेद केवल उपनिषद नहीं उपनिषद भी आया वेद में गर्म कांड भी है वेद तो शब्द से केवल उपनिषद नहीं लेने का है वेद शब्द से केवल नहीं पता है कुछ कोमल पत्ते हैं कुछ नहीं करते कुछ बड़े पत्ते हैं विभिन्न प्रकार है वेद शब्द से कर्मकांड भी लेना उपनिषद भी लेना केवल उपनिषद नहीं उपनिषद जन्य ज्ञान प्राप्त होने से तो संसार नष्ट होगा ये तो आगे कहते हैं वेद यस्तम वेद कर्ण से उपनिषद जन प्रतिपाद्य जो मूल ब्रह्म उसको जो जान लिया वो तो मुक्त हो जाएगा ये तो है वेद शब्द से कर्मकांड नहीं लेना कर्मकांड क्या करता है विधि निषेद वाक्य कह करके जो धर्म धर्म का हेतु प्रकाश करता है उसके फल कथन करता है लोगों से धर्म में प्रभु होकर करके संसार वृक्षों की रक्षा होती है उसके द्वारा हाँ बोलो श्री भगवान ऊर्ध मूल मध शाखा मत प्राव्य वही संसार वृक्षों को थोड़ा सा अन्य प्रकार कहते हैं अध्यो प्रसुता शाखा अधर्ध प्रसुता शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला प्रवृद विषय प्रवाला अधस् मूल्यनुतता अधता कर्माबधी मनुष्य लोके कर्माबीन मनुष्य अध गुण कविदा विषय कवाला अधस्मूला धर्मु लोके ये संसार वृक्ष के अधम तस् शाखा प्रसूता फायदे हुई नीचे मनुष्य लेकर के नीचे कीड़े मकड़े स्थावर वृक्ष आदि है नीचे उर्धल स्वर्ग लेकर के ब्रह्म लोकता ब्रह्म तक इसमें उसके शाखा फैल हुई अपने कर्म उपासना के अनुसार कर्म के फल ज्ञान के फल प्राप्त करते है अपने कर्म ज्ञान के अनुसार उपासना के अनुसार फल प्राप्त करते है तो शाखा के सामान्य हो गए फैल हुए इस संसार वृक्ष में ब्रह्मलोक तो ऊपर नीचे पाता है सब फैल हुई है ये शाखा के समान है संसार वृक्ष का अपने कर्म और उपासना का फल प्राप्त करते हैं लोक में जाते हैं गुणा प्रबुधा गुण से बढ़े हुई गुणा तो सत्व जतम है उससे थूल हो गया गुण ही प्रबुद्धा वृक्ष में भी अश्वत्व से ही कुछ पेड़ में आता है उसे भटता जाता है मूल यहां है फल जाता है बहुत बड़ा इसे गुण से वृद्धि को प्राप्ति का संसार शाका विषय प्रवाला विषय उसके प्रवाल अंकुर है वृक्ष में छोटे छोटे कोमल पत्ते होते हैं विषय उसमें कोपले होते हैं विषय प्रवाला जिसमें शाका में से कोमल पत्ते है गुण से बड़ी हुई अधश्य मूला ने नीचे अधला अनुसंतता नहीं अनुसंसता वृद्धि को प्राप्ति पहले हुई है देवा की अपेक्षा नीचे मनुष्य लोगों धर्माधर्म करके राग द्वेष करके संसार वृक्ष का मूल उपाधन कान फैलता अभी उसमें और और कुछ आ करके गई बढ़ गया है वृक्ष से कुछ आ करके नीचे फैलता है बढ़ता है कर्मानुबंध नहीं कर्म जिसके पीछे होने बार अनुबंध पश्चातवा भी धर्माधर्म लोग कर्मबंध होता है पीछे होता है जब मनुष्य जन्म प्राप्त किया तो धर्माधरम करता है धर्माधर्म होने के बाद उसके अनुसार फल होने के लिए वे सब जन्म को प्राप्त करता है मनुष्य लोक में इसी प्रकार है यह गुण प्रभुता उसे शाखा सब मनुष्य लोक में है ऊपर भी है यहां भी है यहां जो मनुष्य लोक में शाखा है वो सब कर्मानुबंधि कर्मानुबंधी कर्म जिसके पीछे मूलानी का विशेषण कर्मानुबंधित मूलानी मूल सब मनुष्य लोक में जिसके पीछे कर्म होता है वृक्ष का मूल एक प्रधान मूल बाकी सब शाखा से निकल करके भी मूल हो जाते हैं तो ये फैली जाते हैं अनुसंतानी संप्त हुए कर्म जिसके पीछे होता है ऐसे मनुष्य लोक में उसके मूल सब है और शाखा गुण से वृद्धि को प्राप्त हुई विषय उसने प्रवाण और कोमल पुणे के समान कोमल कोमल जैसे उसकी शाखा इसे फैली गई है ये संसार रूचा ही श्लो को बोलू अध ंदे न मनुष्य लोक नूपम से तथोपलभ्य नूपम सेथोपल ना, ना तो न चाचा नो न चादीर् संप्रति अश्वत्थम सुविू मूला सुविूमूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ मसंगशस्त्रेण दृढ़ चि नमस्तोपल शांत न चा निक्षा असत्मेन मसंग चित्ता देखो यहाँ सुबिरुढ़ मूल अलग करके मसंग सत्र लिखा गया प्रामाणिक पुराने प्राचीन पुस्तक देखेंगे तालापत्र पुथी आदि मूल हक लिखित तो पुस्तक आदि भी सब ऐसे ही अब भी आजकल कोई कोई लोग वहाँ सबी मूलम कर देंगे असंग सत्र छपायेंगे पुत्र कोई छपाए घर से छपाएगा तो प्रामाणिक हो जाएगा इसलिए वो ऐसा नहीं होता है जब भी सुविधा मूलम बोलना होता तो मौकर वहां लेकर घर चिन्ह करते हो जाता ये इसे क्यों छपाते हैं अर्थात तो यहां सुविधा मूल मसंग सत्यन इसे एक साथ ही बोलते समय एक एक पाद अलग बोलना होता है इसे सबसे मेहनत सुविू मूल इतने बोलना के लिए रखा आगे मसंग सत्य इसे जैसे लिखा है इसे बोलना चाहिए और आगे प्रामाणिक पुत्र देखकर पढ़ना चाहिए कोई यदि अलग प्रकार चपाते तो अप्रामाणिक है या तो उसको संशोधन करें नहीं तो अप्रामिक पुस्तक नहीं देखे अस्य रूपम न ही है न रूपम है। संसार वृक्ष कहा मरुह में जल दिखता है दौड़ को जाने पर जल पक्की दूर जाने पर जल मिल जाएगा जल है ही नहीं इसी प्रकार संसार वृक्ष माया मरीजी का समान है इसका कोई रूप है ही नहीं यह नूप हमसे तथ्य उपलब्ध थे ऐसे दिखता है ऐसे कुछ रूप उसका दिखता नहीं देखने पर जो जाएंगे नंतो न आदि न च च च चम प्रतिष्ठा इसका अंत नहीं आदि नहीं कोई पदार्थ हो तो आदि अंत पदार्थ नहीं तो आदि अंत नहीं न अंत न आदि केवल दिखता है भ्रांति न चाह प्रतिष्ठा सम्प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा भी नहीं पदार्थ हो तो प्रतिष्ठा है मूल मूल में अध्यत्त है आरपित है मरु में मर्जी का समान है ये जो अश्वत्थ है सबिरूरा मूलम ये ज्ञान से इतने दृढ़ होकर के हे अत्यंत तो दृढ़ हो गया मूलम नष्ट नहीं होता है है नहीं कुछ रूपक फिर भी नष्ट नहीं होता है इतने मजबूती है हम हाँ उसको चेतन करने के लिए दृढ़ चेतन करना पड़ेगा असंग सत्र असंग ही सत्र दृढ़ से छेदन करना है दृढ़ सत्र जैसे कुटार से छेदन करते कुटार हो गया नहीं तो कुटार में नष्ट हो जाएगा असंग ही सब देहा इंद्रिय बुद्धि आदि विषय सबसे असंग संघ का त्याग आत्मा असंग है ही किन्तु असंग होने पर देहादि में हम बुद्धि होने से देह संबंधी पुत्र धन सम्पत्ति लोकसरा ये सब इसमें असंग असंघ किससे चाहिए पुत्र वित्त लोकेशरा दिव व वित्तानम यह असंग पुत्र वित्त दोन का नाम लेते हैं लोक में पुत्र अत्यंत प्रिय होता है और धन प्रिय होता है जिसके पुत्र प्रिय नहीं धन प्रिय नहीं और कोई प्रिय होगा जो जिसका प्रिय है आजकल कोई विवाह करते कहते पुत्र जरूरत नहीं पुत्र जरूरत नहीं विवाह क्यों करना विवाह करना पुत्र जरूरत नहीं ये जो करते कोई तो जो जिसका प्रिय हो प्रिय वस्तु की जो इच्छा होती है उसे वित्थान परमात्मा प्राप्त करते तो यह परमात्मा आत्मा ही प्रिय है अन्य कोई प्रिय नहीं आत्मा ही प्रिय है उसके चिंतन करें अन्य से वित्थान बैरा गया ये असंग सत्र इसके चेतन करना दृढ़ न दृढ़ करने से दृढ़ अरु तीक्ष्ण हो परमात्मा अभिमुख करने पर दृढ़ करे परमात्मा प्राप्त करना परमात्मा की चिंता करने से वो तो सत्र दृढ़ होता है असंग सत्र से प्रयोग करना चाहते हैं क्यों तो दृढ़ नहीं होता है असंग होना चाहते है थोड़े असंग हो गया तुरंत तुरंत मुंह में फंस गए दृढ़ नहीं होता दृढ़ कैसे परमात्मा अभिमुख्य करके निश्चय करें यह निश्चय परमात्मा को चलना है ये दृढ़ निश्चय करें तो सत्र दृढ़ होगा हमको चलना है परमात्मा प्राप्त करना ये दृढ़ निश्चय करे तो पुनः पुनः विवेक अभ्यास करेंगे तो तीक्षण होगा दृढ़ होगा तभी संसार उषय का चेतन है उसके बीज के साथ उठाना पड़ेगा मूल के साथ मूल बीज अज्ञान उसको उठाना, उठाना पड़ेगा अब ब्रह्म भी मूल है और, और अविद्या भी मूल है तो अब ब्रह्म का तो चेतन नहीं होगा जो अविद्या आया है मूल वस्तुता दो प्रकार के मूल कारण बताए है, बता है एक परिणाम उपाधान कारण और एक है विव्रतोप उसके लेकर ब्रह्म को मुला कहा ब्रह्म का भी और वास्तव व्यवहार में मुल अबी दार नहीं तो उसको छेदन करना है ब्रह्म का तो छेतन नहीं होगा हम हाँ। बोलो सुनो सं न मैं प्रश्न कर लो क्या पूछना चाहते खाली पूछ लो मैं क्या कहा क्या लिखा है उसको नहीं बोलो आ खाली प्रश्न कर लो हाँ वही कहा हो संसार का रूप जो है वास्तव रूप नहीं है जब मरुह में जल दिखता है रूप दिखता है तभी दौड़ते हैं क्यों जाकर देखेंगे तो उसका रूप है मरूह में जो जल दिखता है उस जल का कोई रूप है इसी प्रकार संसार का वास्तव तो रूप है नहीं है ऐसे दिखता है वास्तव तो नहीं तत पदंत परिवार यस्ता निवर्त भूय यस्तावर्त भूय तमे चाद्यम पुरष प्रपदे तमे चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये प्रपद्य यति प्रसुता पुराण यहां प्रसिता पुराण यस्मिन् निवसूम चाव्य प्रपद्यवृत्ति रचिता पुराणी तत तथा पहले जो बता दिया असंग सत्य ने डेढ़ ने चिप पुत्र वित्त लोकेचना को छोड़ करके परमात्मा अभिमुख करके बार बार विवेक अभ्यास करने पर तब संसार वृक्ष को उखाड़ना पड़ेगा तब तो परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा तथा पदम तत्परिवार कर्तव्यम अन्वेषण करना चाहिए परमात्मा के पद स्वरूप है जिस पद को जाने पर भूया न निवर्तनती या शून्यकता भूया न निवर्ती निवृत्त नहीं होते है वही पद है तमेव चाध्यम पुरूषम कैसे उसको अनुसरण करके क्या करना है वही आद्यम पुरुषम सब के आदि में होने वाले आद्यम उसके पहले कुछ नहीं है वही आद्यम आदुभव आद्यम पुरुषम इसको मैं उसके में ही उसके देरण में जाता हूं उसको ही मैं प्राप्त करता हूं वही मैं हूं यत पुरानी प्रवृत्ति प्रसुता जिससे सारे इंद्रजाल से जैसे माया दिखती है इसे सारा संसार माया की प्रवृति हुई जिस ब्रह्म से संसार मायब की प्रवृत्ति हुई ऐसे पुरुष आद्य पुरुषम प्रपद्य उसको अनुसरण करना अर्थात तो उसके शरण हो जाना चाहिए किसके शरण होना चाहिए जो आद्य पुरुष है जिसको प्राप्त करने पर फिर निवृत्ति नहीं होती अर्थात संसार वृक्ष मिथ्या है सारे संसार वृक्ष में मिथ्यात्व तो बुद्धि करके एक जो अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है उसके शरण में जाना चाहिए तद अहम अस्मी बोलो परिवार पुरुष प्रपद्य प्रवृत्ति पुराण ये जो पद है पाद अर्थ नहीं पद्यति गम्य तथे पद जिस सभी को तो प्राप्त किया जाता है ज्ञान होने पर उसे प्राप्त किया जाता है किन्दु कैसे साधक इसको प्राप्त करते हैं इसके लिए कहते हैं नमो जित संग दोषा निर्मा नमो जित संग दोषा अध्यात्म विनिवृत्त काम अध्यात्म विनिवृत्त काम द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञ मुक्ता सुख दुख संगे गूढ़ पदमत गूड़ा पदम शोषा आध्याचा बिन्दे कामा द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संघे मुयंक तृतीय पद क्या है द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे रह को बोलते समय रह बोलते है कच्छन तय बोलने में तो नहीं होता है किन्तु विसर्ग नहीं होगा संज्ञ अ ये आगे रह है न राव विसर्ग क्यों नहीं हुआ पर में गह से नहीं हुआ कहा गह तो नहीं होगा कहीं नहीं।, हाँ, नहीं रेप को विसर्ग करने के लिए सूत्र क्या है खर अवसान खर अवसाना हुए विसर्जनीय खर नहीं अवसाना नहीं देखो लिखा गया दो पाद पूरा हुआ तो विराम पूर्ण विराम अवसाना चतुर्थ पाद में अवसान है कहीं एक पादा तो अवसारण चिन्ह नहीं होता है कहीं होगा तो भी वो प्रामाणिक नहीं है महिमीनाथ इस चतुचार्य में कहीं कहीं चिन्ह दे देते कि वहां विराम नहीं इसलिए यहाँ संज्ञ रहा विसर्ग नहीं हुआ कर नहीं पर में विराम भी नहीं वहां संज्ञे ही विसर्ग बोलना शुद्ध होगा विसर्ग होता हुआ। है हुआ तो गह पर है विसर्ग होगा नहीं होता है इसे संज्ञ बोलना पड़ेगा अब वहां विसर्ग बोलना तो अशुद्ध है कोई भी बोले तो उसको व्याकरण से पूछे तो नहीं बता पाएगा सुख दुख संगीर अब करने के लिए अलग अलग करने के लिए निर्माण मोहा जित संग दो अध्यात्म नित्या सौ में विसर्ग आ जाएगा सुख दुख संगय ऐसा है निर्माण मोहा के मान और मोहरहित निर्गत होगी जिनका मान मही मोह भ्रांति नहीं प्र, प्रसन्न महत्व तो बुद्धि नहीं अहंकारों को छोड़ दिया निर्माण मुहा जी तसंगो तसा संग तो जीत लिया आसक्ति को छोड़ दिया जहां आसक्ति होनी चाहिए वहां जहां आसक्ति नहीं उसको छोड़ देकर के हमें आसक्ति को त्याग कर देते नहीं जहां आसक्ति होनी चाहिए वहां छोड़ना आएंगे सत्सन से आश्वती को छोड़ दिया साधन से आश्वती को छोड़ दिया ये नहीं आसक्ति के तो जो पुत्र जिसमें आसक्ति का था न उसे दे। छोड़ करके संगदोष को जीत लिया अध्यात्म नित्या अध्यात्म स्वरूप चिंतन करे परमात्मा स्वरूप आलोचना करके बार बार चिंतन करे उसमें स्थिर रहना बार बार चिंतन स्वयं चिंतन करे श्रवण करे दूसरे को उपदेश करे आपस में विचार करे तत्चिंतन तत्कथन अनुन्य तत्प्रबोधनम ए तद एक परतुश ब्रह्मव्यासम विदुर्भुदा उसका चिंतन उसका कथन परस्पर प्रश्न उत्तर मालूम है तो भी थोड़ा आपस में विचार प्रश्न उत्तर संसार विषय का विचार होता है इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र का विचार करें क्या पढ़ा क्या सुना सब विचार करें तो ये नित्य उसमें रहना होता है विनिमृत उसके साथ ये भी सर्त है जिनकी कामना नष्ट होगी विनिवृत्त है काम है समझने की कामना इच्छा है निवृत विनिवृत्त विशेष रूप पूरा निर्लय पचित प्रजात यदा कामना सर्वत्रो ही कहेंगे सारे कामना का त्याग इच्छा संकल्प हो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है छोड़ना है अ बार बार सोचना चाहिए हमको परमात्मा प्राप्त करना है उसमें विघ्न है कामना इच्छा इच्छा ही दुख देने वाले सबको चोड़ना है और विमुता सुखद दुख संगेत सुख दुख नाम ना ना को जो द्वन्त तो, सुख दुख उसके साधन शीतोषण ये सौसे रहित तो हो ये तो मिलेगा प्रारोधक के अनुसार सुख दुख मिलेंगे को मिलते हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा रोने पर भी कुछ करते तो भोगना पड़ेगा तो उसमें व्यर्थ उसके लिए सोच करके न परिषद प्रेम प्राप्य न द्विजयत प्राप्त प्रेम भगवान ने कहा सुख मिला सुख साधन मिला ठीक है दुख मिला दुख साधन मिला सुख मिला तो इसका मूल कारण क्या है अपना पुण्य और दुख में लगा पाप कोई निमित्त तो बनेगा ठीक है निमित्त तो कोई बना उसका कोई दोष नहीं उसके पर दोष नहीं देना समझ समझना मेरा पाप कर्म और पाप कर्म में फल को भोगना ही पड़ेगा क्योंकि आप लेकर लेकर क्यों लेकर गाय मालूम ले भोगने के लिए और नहीं भोगने के लिए आए तो भोगना ही पड़ेगा भोगे भी नही जा सकते भोगना ही पड़ेगा इसे भोगते समय समझो जब पाप कर्म फल भोगना तब तो चलो पाप कर्म क्षय हो जाए ऐसी बातें है इसे द्वंद्व से रहता था, था उसके लिए थोड़े रक्षा प्राप्ति के लिए यदि उद्देश्य रहता है तो इसकी तो उपेक्षा करनी पड़ती है जो द्वंद्व सुखद दुख इसी में सुखदुख साधन रागढ़ा जाता है वो आगे नहीं जा पाता है कहीं चलते तो आगे जाते हैं तो रास्ता में झगड़ा आदि कोई नहीं करता है कोई कुछ बोलता तो छोड़ो आगे चलो गाड़ी पकड़ना है प्लेन पकड़ना है तो क्या करते है? कोई कुछ हो तो छोड़ो छोड़ के आगे जल्दी चलो इसी प्रकार परमात्मा प्राप्त करना है तो ये सांसारिक व्यवहार सुख दुख निंदा त्रुति मान अवमान ये सब में भावना छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा गच्छन्ति अमूढ़ा मोह रहित मूढ़ होता है मोहग्रस्त वाले मोहभर्जित अमूढ़ा तत् अव्यम पदम गच्छन अविनाशी पदक वही प्राप्त करते हैं जो मान मोह रहित है संग को जीत लिया अध्यात्म चिंतन परमात्म स्वरूप आलोचना में नित्य तत्पर होकर चिंतन करते हैं जिनकी कामना समाप्त होगी द्वंद्व से रहित है सुख दुख से समान रहते द्वंद्व से विमुक्त होकर के जो साधना करते वही मोह रहित लोग अव्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं स्लो को बोलो नमो अद्यात्मकमा द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगंत मूढ़ाद <tip of God> न तद सूर्यो न तयते सूर्यो न नपावकः न नपावकः नशाको न पावक यद्वा निवर्त परमं मम तम परमं मम न भाष्यसे सूर्यो न पावक निवर्तन थे परमं तद भाषा थे सूर्यो सोर्य सूर्य में ओ कहा से आया है हसीचय करता है आधगुना लगा क्या क्या वर्ण मिलकर हुआ सूर्य में अगे ऊ वो से आया हसीच अशिच किसको वो करेगा रू को रू कहां से आया किसको रू हुआ स को से आया सथमा को चे देखो यहां सूर्य सूर्य शब्द राम जैसे चलेगा राम जैसे मनता सूर्य के आगे प्रथम प्रत्यय को चेन का सु सू केव की संज्ञा के सूत्र से उसका लोप कैसे होगा क्या बची गया सकार रामसद के अंत में है पदांत सकार संज्ञा के सूत्र से पदांत के सकार होने से उसको र हो जाएगा सौ रू सब को क्या होगा रू रू होने पर रूक हो जाएगा हस अवर्ण पूरा में है रू को हो जायेगा ऊ पर हस है हर्ष में कौन बन रहा है नहीं न हर्ष में आएगा हया हाँ। से वो हो गया वो निकल क्या सुतर गया आधगुण से अ हो गया सूर्यो इतने लगता है वहां विसर्ग होता क्या विसर्ग हुआ था बीच में रास्ता में विसर्ग आया विसर्ग नहीं आया इसलिए हम विसर्ग बोलना शुद्ध अशुद्ध है नतर तद भाष यते सूर्य ऐसा कोई विसर्ग बोलेंगे ज्यादा बुद्धिमता दिखाने के लिए ये बुद्धिमता नहीं अशुद्ध है सूर्य विसर्ग नहीं होगा कहीं प्रामाणिक पुस्तक में सूर्य ऐसा छपाया नहीं मिलेगा यदि कहीं मिलता है तो आधुनिक कोई को को करते है तो गलत करते हैं अनुचित है पाप होता है अशुद्ध उपचार स्वयं करें दूसरे को गलत सिखाए अभी इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप कभी लोग यहाँ आते हैं बहुत बहुत लोग मानेगे नहीं आप कहने पर सुनेंगे नहीं बोले नहीं ऐसे बता होता है ये प्रामाणिक है इधर उधर बता बताएंगे प्रमाणिक नहीं है विसर्ग कैसे होता है कहाँ विसर्ग हो होता है यहाँ कैसे विसर्ग होगा सूर्यो यहाँ विसर्ग होता ही नहीं हाँ पदस्य तो करेंगे खाली राम सूर्य आज बताया था रामो गच्छती वहाँ विसर्ग नहीं होता है राम तपत्र यहां विसर्ग कर स हो गया राम पठती यहाँ विसर्ग हुआ राम सेते विसर्ग हुआ सूर्य न तदभाषे थे उसे परम पद पर को सूर्य सारा जगत को प्रकाश करने वाले भी उसको प्रकाश नहीं कर पाता है न शशांक है चंद्र चंद्र को ससांग क्यों कहते मालूम सशे खरगोश खरगोश के चिन्ह उसमें है शश अंक अंक में उसमें खरगोश ये चिन्ह है चंद्र में चंद्र पुण्य चंद्र दिखे खरगोश से दिखेगा उसको शशि भी कहते हैं। है खरगोश खरगोश का चिन्ह उनसे उसका नाम शशांक शशि कहते चंद्र भी उसका प्रकाश नहीं करता न पावक अग्नि भी नहीं है वो पर ब्रह्म क्या है यदगतवा न निवर्तनते तद मम राम जिसको जाने पर फिर वापस नहीं आते वही मेरा परम धाम पर ब्रह्म स्वरूप है वही कोई प्रकाश नहीं करते वहां जाने के बाद फिर संसार में नहीं आ सकते। संसार में जिसको रस लेना है परब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी क्योंकि पर प्राप्त हो गया तो जदि कभी नहीं, आगे संसार में नहीं आ सते <laughs> देखो तैयारी पहले तैयारी हो जाए संसार को छोड़ना है तो परमात्मा प्राप्त करना अब परमात्मा प्राप्त करना है तो फिर संसार गाने आने की इच्छा नहीं रखनी इतना गत्ता न निवर्तन दिया आना जाने तो बहुत करोड़ करोड़ बार हो गया एक परमात्मा तत्व तो तो प्राप्त कर लिया तो परमानंद को तो प्राप्त कर लिया इसलो को बोलो न तद भाते सूर्य को न पावका यदत्ता न निवर्तनतेम ममशो जीव लोके जीवलोके <laughs> जीव लोके जीवभूत सनातन जीवभूत सनातन मनसस्थाने <laughs> मनसस्थाने प्रकृतिस्था कर्षति <laughs> प्रकृतिस्थान कर्षतिशो जीवल लोके जीव भूत सनातन मनासा इंद्रिया सनातन जीवभूत जीवलोक ममे अंश मेरा ही अंश कहा गया जीवभूत सनातन नित्य जीव अनादिकाल से जीवलोक में ममे अंश मेरा ही अंश पर ब्रह्मा निरवय है सवयव परमात्मा का जीव अंश अवय निरवय का कितने अवय होते अंश होते हैं जीव ऐसे अंश कैसे होगा इसलिए अंश का था अंश अंश जैसे अंश जैसे अंश जैसे कैसे अंश जैसे जैसे अंश क्या है चंद्र ऊपर है घड़ा में जल में उसका प्रतिभा दिखता है कहते जो घड़ा में दिखता है वो चंद्र का अंश उस चंद्र में थोड़ा अंश इसमें आ गया अंश है ही नहीं ऐसा अंश प्रयुक्त करते कौन प्रयोग अंश के सदृश सदृश होने पर इसे प्रयोग कर देते हैं। मानव का लड़का को कहते हैं सिंह हो मानव सिंह मानव का क्या सिंह हो सिंह होता है मानव का सिंह के सदृश सिंह के सदृश सिंह का जितने चार परे, है इसका चार परे ऐसा। कुछ पराक्रम के लेकर के उसके सादृश्य तुति के लिए सिंह को दिया अग्नि मानव को ये अग्नि तेजस्वी इसमें जिस प्रकार सादृश्य को लेकर शब्द प्रयोग किया जाता है किसका मुख गोला वर्तुराकार शुभ्र है कहते चंद्र मुख चंद्र ही व मुखम यश्य चंद्र के समान कहा मुखो देखा जो चंद्र के समान होगा चंद्र के समान मुख चंद्र में कितने को प्रकाश करता है मुख अंधकार के कमरा में मुखर प्रकाश करेगा चंद्र जैसे कुछ साधु से को ले करके बर्तुलो गोलाकार बर्तुलत्व तो तो आल्लाद प्रसन्न कुछ तोड़ा है तो से प्रयोग कर देते हैं इसी प्रकार यहाँ अंश इव अंश के जैसे अंश के जैसे कर्ण से दोनों एक है, है चेतन जैसे आत्मा चेतन है भी चेतन है अंश जैसे कहा गया जीव लोग के सनातन है और इसको खींचता है ये सब कौन मन मनस्थानी पांच ज्ञाने इंद्रिय और मन, मन मिलकर के इसको खींचते हैं जीव को कहाँ है खींचते इंद्रिय कहाँ रहते है प्रकृति तानी प्रकृति अपने गोलक स्थान स्वस्थ आदि कर्ण आदि स्थान है कर्ण स्थान में रह करके वो इंद्रिय विषय पर खींचते है विषय को कहा गया अति जो इंद्र को खींचने वाले इंद्रियों को कहा गया ग्रह जीव को खींच लेता है जब इंद्रियों चले जाते हैं तो मन को खींच लेते हैं मन जो हो जाएगा अपने तदस्य प्रज्ञा बुद्धि को ले लेता है ये सब खींचते इधर उधर भाग करके विषय सेवन करता है विषय विशेषवन श्य। करके फिर कर्म करता है कर्म करके फिर फल प्राप्त करता है किन्तु वस्तुतः जीव स्वरूप मेरा ही स्वरूप है इसलिए जब मेरे स्वरूप प्राप्त कर लिया तो जो चंद्र प्रतिमा जल में दिखता है जल है तो प्रतिमा दिखता है जल नहीं रहा तो प्रतिमा कहाँ गया बिंब में मिल गया बिंब में मिल गया तो बिंब घट में आकाश है घट रहता तो घटाकाश हो घट को तोड़ देगा तो आकाश रहेगा घटक को तोड़ेंगे तो आकाश रहेगा रहने पर भी उसका नाम घटाकाश नहीं होता आकाश तो रहेगा घटाकाश नहीं होता है बस आकाश मिल गया पहले अलग हो गया था क्या वो आकाश को निरव्य मानते ना एक लोग तो भी कहते आकाश का एक अंश है घट आकाश घटे के अंदर सारा ब्रह्मांडा का आकाश पूरा पूरा रह जाता है थोड़ा रहता है ना घटे के अंदर आकाश पूरा रहता है क्या पूरा आकाश रहता है घर के अंदर और घर के बाहर आकाश नहीं रहेगा घाट के अंदर आकाश पूरा रहता है ना नहीं सारे आकाश सारे आकाश रह जाएगा तो बाहर आकाश नहीं रहना चाहिए बाहर आकाश है घटे के बाहर आकाश ज्यादा है अंदर आकाश ज्यादा है हैं? ज्यादा कहाँ प्रश्न है इस दोनों आगे से समान है ये सामान घर के अंदर जितने आकाश है बाहर आकाश इतने है आकाश क्या है देखो ये उपाधि ये ये सब वेदांत भाषा छोड़ो कोई पूछेगा ये सामान्य भाषा में पहले उसको समझा दो कोई पूछता है आकाश सब जगह पर है तो घड़े के अंदर रहेगा क्या हाँ तो घड़े के अंदर आकाश तो पूरा आकाश रहता है या थोड़ा रहता है पूरा पूरा आकाश घड़े के अंदर हो गया तो घड़े ये पूरा कर देना है ये कहते पूरा आकाश रहता है घड़े के अंदर <laughs> देखो ये बात करो अलग नहीं बोलो हमारे प्रश्न है घड़ा के अंदर आकाश रहता है या नहीं जो पूछते उसको बोलो और बहुत से बहुत चीजें बहुत लोग जानते हैं। क्या क्या जानते नहीं बताओ घड़ा के अंदर आकाश रहेगा क्या रहे संपूर्ण आकाश रहेगा या थोड़ा रहेगा संपूर्ण आकाश घड़े के अंदर रह जाएगा और दूसरे घड़ा में आकाश कुल और दूसरे घड़ा बनाएंगे तो घड़ा में आकाश कैसे रहेगा ये घड़ा में आकाश संपूर्ण रह गया फिर उधर घड़ा बनाएंगे तो संपूर्ण आकाश उधर से छलांग रहेंगे हाँ ये सामान्य चीजें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ सामान्य कोई पूछता है घड़े के अंदर पूरा आकाश रहा या बाहर आकाश रहे बाहर आकाश नहीं रहेगा क्या है अरे अंदर किस तरह गया बाहर जी रहा तो पानी में समझ लो घड़ा लेकर के समुद्र में डुबाओ हो घड़ा के अंदर समुद्र पानी सब आ जाता है ना नहीं बोलो नहीं आता है समुद्र पानी घड़ा में डुबाओ डूबा के रखो घड़े के अंदर समुद्र पानी सब आ गया ना नहीं सो सब so, so पानी नहीं ये कहते आकाश से बुरा आकाश से घरे में आ गया घर आकाश कुछ अंश आया कहते आकाशिका थोड़ा रहा बाहर आकाश से बहुत ही जितने आकाश हम देखते तो उसे भी बहुत बहुत है थोड़ा अंश घड़े में रहता है समझ नहीं आता है अरे बाकी अधिक वेदांत तो ज्ञान लगाने पर और तो आगे विचार करने पर शुद्ध ब्रह्म से अति तो कुछ नहीं और शौद बोलना नहीं चुप रहना वेदांत विचार क्या एक द्वितीय ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं आगे प्रश्न उत्तर बोलना कुछ नहीं शांत रहना और जब व्यवहार करते तो व्यवहार को लेकर बात करना उपाधि और एक ही एक, एक, एक है। कि ना पूरा आकाश घड़े के अंदर रह जाता है यही <laughs> कहेंगे वेदांत इतने देर सुनकर सत्संग यही आपको समझ आया संपूर्ण आकाश से घड़ा में आ गया और दूसरे घड़ा पर रहेंगे गुलाल और बैठ रहेगा खबर आकाश आएगा और से आएगा बाकी कहीं आकाश नहीं रहेगा एक घड़ा में रह गया है तो अंश कहते हैं आकाश को निरवय कहने वाले भी तार्कि के लोग को भी आकाश को निरव्य कहते हैं तो भी कहते घटाव छे के अंदर आकाश मठावसिन आकाश ऐसे कहा जाता है तो अंश नहीं मानने वाले पे अंश प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार अंश शब्द प्रयोग किया गया अंश नहीं है स्लोक बोलो मां जीव भूत सनातन मना सी इंद्रिया प्रकृति स्थानीय कर्ति किसम मन इंद्र सुखीते है कहते देखो शरीरं शरीर यद आपनोति शरीर यद आप्युत्क्रामतीश्वर चाक्रामतीश्वर गृहत्ता संयाति गृह चेताति वायुर्गंधा निवास वायुर्गंधा निवासात शरीर यद आपनोति युति स्वरा संयाति संयाती वायुर्गंधा निवास हाँ जी पूरा श्लोक में बाकी रह गया विषय तक तो खींचते इंद्रियो को इसलिए उसको अतिक्रह कहा इंद्रिया भी मन को खींच लेती है मन विवेक को खींच लेती है तो सब ठीक ही है किंतु यहाँ जो कहा गया जो जीव है मेरा आंसर रूपये वह इंद्रियानी कर सती यहां इंद्रियानी द्वितीया बहुचन है इंद्रियो को खींच लेता है जीव जीव जब जाता है इंद्र पांच ज्ञानेंद्र कर्मेन्द्र सुख्या स्वर्क को पूरा लेकर जाले जाता है जीव ही इंद्रियों को खींच कर ले लेता है किसम खींच कर लेता है आगे कहेंगे अर्थात यहाँ कर सती कह कौन खींच जीव जीवभूत हो किसको खींच लेता है प्रकृति स्थानी मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति शब्द का क्या लेना अर्थ गोलक माया नहीं प्रकृति गोलक का, कान नाक का अपने छीता इंद्रियों को खींचता है जीव। किस्म खींच लेता है शरीरम यदा अब आप होती शरीर प्राप्त करता है पूरा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करता है जीव इसी प्रकार कितने शरीर छोड़ करके आगे नया शरीर फिर छोड़ दिया नया शरीर नया शरीर जो प्राप्त करेगा ये अच्छा भी जो उत्क्रमण करेगा छोड़ कर जाएगा छोड़ कर जाएगा तो इंद्रियों को रोह कर जाएगा इंद्र को खींच कर ले लेता है जब आता है भी इंद्रियों को दे आता है साथ में वो उस साधन उसका है खाली इंद्रिया नहीं ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र दस है प्राण भी है मन बुद्धि सब को लेकर के आता है ये सामग्री तभी तो जीव हो जाता है ऐसे कौन करता है उसका मैं कौन ईश्वर है वो ईश्वर क्या है सब लोग स्वामी ईश्वर देहा संघाती के स्वामी जीव को ईश्वर कहा अपने ईश्वर किसके अपने आप देह इंद्र संघात के आप मालिक है स्वामी है। बाकी किसके स्वामी हुआ था नहीं वो? देह इंद्र समुदाय के स्वामी है इश्वर, इश्वर से जीव को कहते किसका ईश्वर अपने देहादि संघात के स्वामी है जीव वो किसका कर देता है अब जब जाता है गृहित ऐतानी सही आती तो उत्क्रमण काल में इनको ग्रहण करके चल जाता है जब जीव जाएगा इंद्रिय को छोड़कर जाता है इंद्रिया प्राण मनोबुद्ध सबको गृहित सम्य की आदि पूरा पूरा चित्र से चल जाता है फिर नया शरीर को प्राप्त करेगा समयाति सम्य की आती मतलब पूरा छोड़ कर के थोड़ा से भी नहीं आप फिर नहीं वापस आता है कैसे छोड़ कर जाता है वायु आशयद गंधानी हो आशय पुष्प आदि है उसमें सुगंध रहता है वायु चलते समय पुष्प के सुगंध को वायु ले लेता है ले ले ले ले ले ले ले वायु जैसे ले करके इसी प्रकार सुगंध ले करके जैसे जाता है इसी प्रकार जीव जब जाता है छोड़ करके और इंद्रिया आदि को सब ले करके चल जाता है क्या करने के लिए फिर आगे सड़क जाएगा नरक जाएगा पशु पक्षी जन्म को फिर नया शरीर प्राप्त करेगा फिर भोग करेगा ऐसे करता है वहां भोग करने के बाद फिर फिर जन्म लेगा यही क्या चल रहा है जन्म मरण जन्म मरण संसार में कब से चल रहा है अनाधिकार ऐसी बोलो शरीर अन्य रातानी सुनातीयुर्गंधानी वासरात जो इंद्रियों को ले लेता है इंद्रिया कौन कौन थोड़ा बता देते सब को मालूम है श्रोत्र चक्षु स्पर्शन श्रोत्र चक्षुस्पशनच रसन घ्राणमे चन घाण अन अठा मन विषयानुपसेवते विषयानुपसेवतेक्षुस्पर्शन अधिष्ठा मनस्यानुपेवते श्रत्र चक्षुष्पन रसन कितने हो गये पांच ज्ञान इतने मनश्च अयम अधिष्ठाय विषयानुपसेवते। इसी सब इंद्र में आसीत होकर के देह में स्थित होकर के जीव विषय का सेवन करता, करता है विषय ग्रहण करता है सब इंद्र का विषय बिना बिना है श्रवण इंद्र का विषय शब्द चक्षु का विषय रूप आगे स्पर्शन का रस रसन इंद्र स्पर्शन का इंद्र स्पर्श रसन इंद्र का विषय रस और ग्राम इंद्रिय कांध ये मन को आश्रित होकर के ये सब ग्रहण करता है स्वर्थ है मन मन कारण रहता है विषय सेवन करता है जीवन जहां जाता है जाकर विशेष सेवन करता है कर्म के अनुसार कर्म फल कभी सुगंध प्राप्त करता है कभी दुर्गंध प्राप्त करता है रास्ता में चलते कहीं बड़ा दुर्गंध पाप कर्म का फल दुर्गंध प्राप्त होता है इसी प्रकार सब चीज प्राप्त करता है विशेष सेवन करता है श्लोक बोलो चक्ष विषयानुपसेवते। विषयानपशेवते ओ नो मि शु शर्यम श्रो बृहस्पति शुगर क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वाव प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मश मदिश मे तद्क्वे आभित, शांति शांति शांति